तो भक्त जो है इनके हृदय में इतनी कोरोना होती है जो ये पापी तापी नहीं देखते हैं जब देखते हैं बहुमुख जीव शसार चक्र में इतना कष्ट पा रहा है तो उसका हृदय विगलित तो हो जाता है तो उसको दुख दन, दूर करने के लिए भगवान भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इसको कृपा करो इसको दुख दूर कर दो इसको शसार चक्र से मुक्त तो करा दो प्रभु तो भक्त में जो ये कोरोना देख करके भगवान देखते हैं ये हमसे भी ये पात्रता इनमें अधिक है तो उनको चाबी दे देते हैं जाओ तुम जिसको कृपा करोगे उसी को हम स्वीकार कर लेंगे तुम जिसको स्वीकार करोगे उसी को हम स्वीकार कर लेंगे हैं लेकिन किसी महापुरुष के सानिध्य में तो सान्निध्य लाभ तो सबको प्राप्त नहीं होता है कोई कोई ही सानिध्य का लाभ प्राप्त कर सकता है तो क्या सान्निध्य लाभ जो कर रहे हैं उन्हीं को कृपा लाभ होगी जो एक बार जो दूर से दर्शन करके चले गए लेकिन भावना उनकी पूरी पूरी उनके में में श्रद्धा श्रद्धा अटूट है। देखो, जो का में आते हैं, तो जिसको शिकार करते हैं, उनके मन में कोरोना का उद्रेक होता है आह ये जीवात्मा मेरे शरण में आया है तो वो तो ये नहीं समझते हैं महत्पुरुष जो मैं समर्थी हूं मैं उसकी कृपा करके शम्सार सागर से पार लगा दूंगा ऐसे अभिमान महत्व में है नहीं ये भूल ऐसे नहीं समझना जो संत होते हैं जो साधु होते हैं जो भगवत भक्त होते हैं वो तो अभिमान शून्य होते हैं वो कभी ऐसे सोचते ही नहीं कि हम बड़े साधु हैं हम बड़े सामर्थी हैं हम इसको संसार चक्र से मुक्त करा सकते ऐसे नहीं वो तो देखते हैं हम जैसे दिनहीन संसार में तो कोई है नहीं मौसम पतित ऐसे निमी तो भक्त का हृदय तो ऐसे होता है लेकिन क्या होता है भगवान तो जानते ही हमारा प्रेमी भक्त है तो जब भक्त के हृदय में ऐसे कोणा का उद्रेक होता है आह ये तो ये जीवात्मा कैसे दुखी होकर के संकट चक्र में भ्रमित हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु ये जी बात मैं तुम तो तो कृपा करो तो, इसको दया करो बस उनके हृदय से ऐसे एक प्रार्थना सुनना चाहते बस तत्क्षण प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं उसको कृपा करते हैं कृपा तो भगवान करते हैं भक्त का प्रार्थना भगवान उसको स्वीकार करते हैं है ना ऐसे बात है तो, एक बहुत ही अब मैं दुख की ही बात कहूंगा इस बात को तो कोई चार पांच साल से या दो चार साल से आपका सत्संग सुन रहा हो और उनके मन में आपको गुरु मान करके ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही मेरे गुरु हैं क्योंकि श्रद्धा तो ये बनाने से नहीं बनती है वो तो स्वाभाविक है तो वो बेचारे यहाँ आए और पूछा कि क्या बाबा दीक्षा देते हैं क्या गुरु हमें हमें शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे तो किन्ही लोगों से पता लगता है कि बाबा तो दीक्षा नहीं देते और किसी को लेकिन अब उनके मन में जो दुख होगा उस बात का तो उसका क्या निवारण है बस जहाँ तहाँ कान फूकने से ही थोड़ी कल्याण होता है मंगल होता है कहीं से सुन के आया ओ बाबा बड़ा सिद्ध है वहाँ से कान फूक लिया ऐसा फूकने से थोड़ी होता है ऐसे गुरुकरण ऐसा गुरु सहज थोड़ी है गुरुकर्ण ये तो गुरु तो निर्दिष्ट है गुरु ईश्वर है ईश्वर होने का कारण गुरु तुम क्या गुरु को कहाँ ढूंढ के निकालोगे सदगुरु गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे ऐसा थोड़ी होता है इसलिए शिष्य परीक्षा गुरु परीक्षा ये बहुत जरूरी है गुरु सबको हो नहीं सकते हम जैसे थोड़ी गुरु हो, हो सकते हैं है। हम यहाँ बैठ के बड़े बड़े बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम गुरु हो सकते हैं है ना हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियाँ हैं तो हम कैसे कहेंगे कैसे हम दीक्षा देंगे उनको हम शक्र से मुक्त कराएंगे भाई नहीं तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ भाई हाथ जोड़ देते हैं भाई जाओ ऐसे महत्वपुरु को वृंदावन में बजुमंडल में बहुत सारे संत हैं जाओ उनके पास फिर जा कर के तुम्हारे मन में जब ऐसे दृढ़ विश्वास हो जाएगा दृढ़ निश्चय कर लोगे जी ये हमको शंसर्ष चक्र से मुक्त करने में समर्थ है इनके आचरण में हमारी भीतर कोई दोष दृष्टि नहीं आएगी हम इनको ईश्वर बुद्धि कर सकते हैं ऐसे दृढ़ निश्चय जब हो जाएगा तभी जा करके उनसे दीक्षा लो ऐसा थोड़ी है काल आया आकर के कहते हमको दीक्षा दीजिए अरे हमको जाना नहीं देखा नहीं हमारे आचरण हम क्या आचरण करते हैं हमारे अंदर क्या शक्ति है कुछ देखा नहीं जाना नहीं ऐसे एस, ऐसे दीक्षा थोड़ी होती ऐसे दीक्षा में क्या कल्याण होता है ऐसा थोड़ी होता है ऐसा दीक्षा ही होता नहीं है गुरु परीक्षा शिष्य परीक्षा शिष्य गुरु को परीक्षा करेंगे कम से कम तीन साल तो करना ही पड़ता है उनके पास जाएंगे आएंगे बैठेंगे चलेंगे देखेंगे उनके अंदर ये दोष है कि नहीं सर्वदोष मुक्त तो है कि नहीं।, नहीं।, नहीं ये अनुभवी है कि नहीं ये भगवत दृष्टा पुरुष है कि नहीं ये हमको शंसार चक्र से मुक्त तो करने में समर्थ तो है कि नहीं इनके प्रति इनके आचरण में हमारे भीतर कोई दोष दृष्टि आएगी कि नहीं हम इसकी ईश्वर बुद्धि कर सकती है कि नहीं बहुत सारे प्रश्न है देखेंगे ऐसा थोड़ी होता है विवेकानंद रामकृष्ण परमंशु बस गए थे जाने से ही तो रामकृष्ण परमंश अरे नोरन नरेन आजा आजा आजा एकदम छाती में भर लेते थे नोरन थोड़ा सा मान खूब प्रैक्टिकल थे ऐसा भावुकथा को आश्रय नहीं देते थे नाराज हो जाते थे ए अरे साधु हमको दिक्कत कैसे क्यों करता है ऐसा क्यों करता है पसंद नहीं आता था कितना परीक्षा किए रामकृष्ण परमंशुदेव कहते थे हाँ हाँ बजा के लेना बजा के लेना बजाना बढ़िया करके एक बार आए हैं बोले हम हमारे पीछे ज्यादा ही करता है अब हम परीक्षा करेंगे दक्षिणेश्वर में वहाँ जंगल है तरह से वन जंगल वहाँ था जब जहाँ पंच मुंडी आश्रम है ना किसों को बनो उधर पंचमुंडी आसन जंगल फुंगल है वहाँ फिस्टिने वन भोजन करने का अच्छा जगह है बंगल में एक वहाँ का एक वन भोजन करने का बड़ा शौकीन है वहाँ के जब यंग बेस्ट जो है वो लो लोग वन भोजन करते हैं जंगल में जाकर के सब समझ सकता लेकर के अनुसार जंगल में एकदम घोर जंगल में भोजन बनाते हैं बैठ के खाते हैं आनंद लेते हैं वन भोजन कहते हैं ये शौकीन बंगाल में बहुत है इधर है नहीं ऐसे शौकीन वन भोजन का ऐसा कोई इच्छा देखने वाले तो नरेंद्र विवेकानंद सब समान सट्टा लेकर के अपने तो बहुन्मुख है होता तो उन्मुख है नहीं वजन ध्यान तो जानते नहीं है क्या है हुँ? आए हैं आकर के रामकृष्ण परमेश के पास आए हैं प्रणाम करने के लिए अरे नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र तू आ गया हाँ हम तो आए हैं कैसे आ गए कैसे ना यहाँ हम लोग फिस्टी करेंगे मान वन करेंगे एं? क्या क्या लाया वो तो प्याज व्याज खाते थे ना प्याज लाया प्याज व्याज लाया है ए, उनका भांजा था इसका नाम क्या है रिदे रिदे ना पैसा दे, दे. दे कर प्याज नहीं लाया प्याज लिया बाजार से लेके दे वो प्याज प्याज नहीं है कैसे रसोई करेंगे बोलो ऐसे है परीक्षा करने के लिए तो ऐसा थोड़ी होता है गुरुकरण ऐसा नहीं होता गुरु भी शिष्य को परीक्षा करेंगे जो हम जो पुस्तु देंगे इसको साधन करेगा कि नहीं आचरण करेगा कि नहीं इसकी श्रद्धा कितनी है ये जानकर के फिर जा कर ये तो आजकल क्या होता है ऐसा हम जैसे को दीक्षा दे देते हैं बस दो दिन साधन किया कि नहीं किया खुद ही गुरु बन के बैठ जाते हैं शिष्य करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेला ठेला ऐसा होता है तो ऐसा नहीं अच्छा जैसे कोई महापुरुष हरिनाम दे देते हैं याचना करने से तो हमारे गौड़िया में हरिनाम दिया जाता है राधा बल्लभ में शरणागति मंत्र दिया जाता है क्या इसके बाद हरिनाम के बाद वो दीक्षा किसी दूसरे महापुरुष से ले सकता खूब ले सकता है खूब ले सकता है ये तो चित्त शुद्धि के लिए चित्त शुद्धि उसके लिए पहले तो हरि नाम लेना चाहिए पहले ही दीक्षा नहीं हरि नाम ले करके कम से कम बारह साल तो उसको हरि नाम साधन करना चाहिए उसके सहित अपने इंद्रिय संयम इंद्रिय संयम करने का इंद्रिय निग्रह करने का चेष्टा संयमित तो करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए संयमित जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिए फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जाकर के फिर जहाँ तुम्हारा श्रद्धा अटूट श्रद्धा होती है वहाँ जा करके तुम दीक्षा ले सकते हो ऐसा नहीं जो हरिनाम देते हैं उनसे भी ले सकते हो ऐसा नहीं लेकिन ऐसा नहीं जो हरिनाम लिया और दूसरे जगह दीक्षा नहीं ले सकते ऐसा नहीं और कहीं भी दीक्षा ले सकते है कहीं भी दीक्षा या निज मंत्र कहीं दूसरे से ले सकते ले सकते हमारे पास ही है हमसे हरिणाम लिया है हम भेज दिए है कितना को जाओ वहाँ जाओ दीक्षा ले लो हमारे नित्यानंद गोसाई थे उनके पास हम बहुतों को भेज दिया जाओ ले लो। तो जाओ वहा लोष्णों को तो को था, इतना आसान तो नहीं तो कैसे जानेंगे कहते है जो वैष्णव के क्रिया मुद्रा ये तो विज्ञजन जो ज्ञानी जन वो भी समझ नहीं पाते हैं क्यों वैष्णव आप लोग ऐसे आवरित कर देते हैं जो आवरण में ढका रहते हैं क्योंकि क्या होता है वो चाहते नहीं झूठ झुठझट चाहते नहीं है उसे बचे रहना चाहते हैं उनसे दुनिया का मेला मैं एक लेना ना देना मगन रहना उससे कोई मतलब नहीं है तू, तो। मतलब होता है हम जैसे हम जैसे का मतलब होता है लोग संग्रह करेंगे लोग मानेंगे गिनेंगे चुनेंगे खूब कान फूको आ जाओ ये ऐसा हम जैसे साधक के लिए होता है लेकिन जो सच्चा भक्त जो है उनके लिए ये सब चक्कर में उपड़ते नहीं वो देखते हैं भगवान का ये भगवान का सृष्टि है भगवान रचना की हैं पार करेंगे वो करेंगे वो तो मालिक है हम कौन मालिक आ गए हैं जगत कल्याण के लिए अरे वो पलक में अनंत ब्रह्मांड का तारण कर सकते है और तुम कहा के आकर के क्या अभिमान ऐसे चिंतन करते हैं हम जगत का मंगल करेंगे जगत का भला करेंगे तुम क्या कर सकते हो तो अपना मन के गति को पलक के लिए तुम रोध नहीं कर सकते हो तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति को तुम दमन करने में असमर्थ तो हो रहे हो और तुम क्या कल्याण का अभिमान करते हो तुम जगत कल्याण करोगे जगत मंगल करोगे सबका भला करोगे ये अभिमान मत करो ए अभिमान ये अभिमानी जो है इसके द्वारा विशेष कुछ मंगल होता नहीं है सर्वस्य सर्वं प्रवर्तते इति भजन्ते मांग मेरे द्वारा कुछ प्रवर्ति होता है ऐसे जानकर शांत होकर के मेरे शरणागत होकर के मेरी उपासना करते हैं तो जो भगवत भक्त हैं जब भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं वो कभी ऐसे अभिमान लेकर नहीं बैठ जाते हैं कि हम जगत का कल्याण करेंगे जगत का भला करेंगे मंगल करेंगे ये तो अहंकार है ऐसे हैं लेकिन जी जिन्होंने मन में पूर्ण रूप से तन मन धन से आपको जिन्होंने गुरु माना है और वो आस करके आते हैं कि एकमात्र हरिनाम तो बाबा के मुँह से मिल जाए श्रीमुख से मिल जाए हाँ ये भी है बहुत तो आते हैं हरिनाम जो दे दें उसमें क्या होता है हमारे लिए परेशानी क्या है मैं अपनी बात कह रहा हूँ हरिनाम देना बड़ी बात नहीं है हमारे लिए सबसे परेशानी है वो हमको गुरु बुद्धि कर बैठते हैं यह हमको पसंद नहीं हमको कोई गुरु बुद्धि करे यह हमको बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए हम हरिनाम भी हम किसी से ये गुरुगिरी करना हमारा एकदम तो बिल्कुल रुचि विरुद्ध है लेकिन सत्संग करो बैठो अपने आपके इस निश्चय के ऊपर वो बेचारे जो साधक हैं उनके मन में जो पीड़ा है इस बात की कि हमको मात्र हरिनाम भी बाबा के श्रीमुख से नहीं मिल पा रहा तो उसका क्या समाधान है? भाई देखो ये सृष्टि भगवान हम तो पहली बता है भगवान का सृष्टि भगवान जानते हैं वो मालिक है वो चिंता करेंगे इस विषय चिंता करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है वो तो सृष्टि करता जो तो श्रेष्ठ है वो चिंता करेंगे हम उनके ऊपर छोड़ देंगे प्रभु सबका भला करो सबका मंगल करो हम तो अपना मंगल कर नहीं पाए दूसरे का मंगल के लिए चिंता कर रहे हैं कितना बड़ा अभिमान माफ करना एक चौपाई है रामायण में में कि जहीं निज अनहित अनुमान पाप में हान। को जो तज तो उसमें क्या हानी नहीं लगती तो, तो ना क्या है अब हमको बोलेगा आपको गुरु बनाएंगे तो हम दीक्षा देंगे शरणागत तो है हम उनको उपदेश करेंगे उनका मंगल प्रार्थना करेंगे उनके मंगल के लिए हम वाणी के द्वारा और भी कोई सहयोग के द्वारा उनको कल्याण करना है तो हम करने के लिए प्रयत्न करेंगे बाकी ऐसे नहीं है कि उनके पूर्ण कल्याण के लिए हम ही उसको इस तरह से ठेकेदार बन करके गुरु बन जाएंगे भाई ऐसा तो हमारे द्वारा तो संभव नहीं है इतना तो कर दें कि हरिनाम तो दे दिया देखो हरिनाम देना बड़ी बात है। नहीं है हरिनाम देने से ए झमेला हम देखा है इसमें क्या हमको गुरु बुद्धि कर बैठता है गुरु बुद्धि करना ये हमको पसंद नहीं है नाम करो भाई करो लेकिन ए, गुरु बुद्धि करना ये हमारे लिए बहुत ही लिए। अभी बात क्या, तो क्या है, है श्रद्धा साधु संघ भजन क्रिया तो श्रद्धा से ही साधु संघ हुआ अब साधु संघ होके तो उनके जो मन में परिवर्तन आया वो उन्हीं की वाणी से ही आया तो उनकी तो स्वाभाविक गुरु बुद्धि उनमें आना तो ऐसे में साधक क्या करे देखो ऐसे में साधक हरिनाम करते रहो फिर भगवान ही उसको कृपा करेंगे ध्रुव महाराज गुरुकरण करने के लिए जंगल नहीं गए थे हमको गुरुकरण करना है भगवत प्राप्ति के लिए हमको गुरुकरण करना है वो जानते भी नहीं थे लेकिन भगवान जानते हैं जब साधक ऐसे व्यकलुत तो हो जाते हैं उत्कंठित तो हो जाते हैं तो भगवान स्वयं गुरु को भेज देते हैं जाओ तुम उसको कृपा करो जाकर के। गुरु भगवान है गुरु को कहाँ तुम ढोर के निकालोगे सदगुरु को तुम कैसे पहचान करोगे जी ये सदगुरु है सदगुरु सबको थोड़ी हो सकता है गुरु सबको थोड़ी हो सकता है चेहरा शरीर सजाने से थोड़ी गुरु होता है नु. समस्त दोष मुक्त हो भगवत अनुभव सिद्ध जो जो शरणागतों को चक्र से मुक्त करने में समर्थ है आ, ऐसे जो महत्वपुरुष है वो गुरु हो सकते हैं ऐसे थोड़ी होते है गुरु का लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में है ना ऐसा नहीं इंतजार करना चाहिए बात क्या है जी जिन्होंने अपने मन में किसी महापुरुष को मन प्राण से गुरु माना हो वो लाख सिद्धांत से, से भी उनके मन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो तो उनको जब तक कुछ नहीं प्राप्त होगा तब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी। होती तो संतुष्टि नहीं होगी लेकिन वो भी वृथा नहीं जाती है एकालब्व्यो कौन सा गुरुकरण किया था लेकिन उनकी इतनी निष्ठा गुरु निष्ठा उस चंडाल थे निच द्रनाथ अर्जु की मूर्ति बना करके गुरु मान कर के बाण विद्या है धनुर्विद्या प्रैक्टिस करना शुरू किए ऐसे करते करते करते अद्भुत धनुर्धर बन गए एकदम धनुर्विद्या में पारदर्शी एकदम एक दिन पंच घूमते घूमते घूमते घूमते जंगल गए जा करके देखते हैं एक ऐसे चंडालू ऐसे ऐसे धनुर्विद्या ऐसे ऐसे दिख कला दिखा रहे हैं देख करके अर्जुन तो एकदम घबरा गए भाई ऐसे विद्वत्ता ऐसे धनुर्विद्या तो हमारे अंदर भी है नहीं ऐसे निज जाति चंडाल उस समय चंडल को धनुर्विद्या शिक्षा देना निषेध था क्षत्रिय ही एकमात्र उसके अधिकारी थे ऐसे नहीं जो कोई आया उसको मानविद्या शिक्षा प्रदान किया ऐसा नहीं तो पूछते हैं भाई तुम ये कला कहाँ से सीखे ये विद्वत्ता वैसे हमारे गुरु हैं गुरु दोचार्य मन खिन्न हो गया गए हैं गुरुदेव के पास गुरुदेव आप बिना पूछे ऐसे चंडाल को ऐसे विद्या प्रदान किए हैं ऐसे विद्वान है, जो ऐसे कलाविद हमने तो जीवन में कभी देखे नहीं आए आप हमको भी इस तरह से शिक्षा प्रदान नहीं किए हैं गुरुदेव आप हमको इस तरह से वंचना किए हैं आप कहते हैं कि और तुम हमारे सबसे प्रिय शिष्य हो लेकिन हम देखते हैं ऐसे एक अद्भुत एक धनुर्धर एक चंडाल उसको आपने इस तरह से शिक्षा प्रदान किया है दोनों चर्जो कहते हैं तो अरे भाई हम जानता जानते भी नहीं है तो चलो देख के आ जाए गए हैं अरे ऐसे ऐसे कला विद्या दिखा रहे हैं ये तो तुम्हारे गुरु कौन है बोलते हैं हमारे गुरु दोचर्जो है आइए ले गए हैं दिखाते हैं एक मिट्टी का दोनाचर्य बना करके उसके गुरु मान करके खुद ही प्रैक्टिस करते हैं और गुरुशक्ति प्रबल है गुरुशक्ति से और सर्वधनुर्विद्ध में ऐसे पारदर्शी हो गया ऐसे ये, ये शक्ति जो है ऐसे गुरुशक्ति जो भगवत शक्ति है ना इसीलिए ऐसा बात नहीं है अगर तीव्र श्रद्धा लेकर के जो हरि नाम करते हैं तो भगवान ही उसको सदगुरु का सान्निग्ध तो प्राप्त तो करा देते हैं कृपा करके भगवान प्राप्त तो करा देते हैं जब ध्रुव महाराज जंगल गए थे तो जंगल में जा के हा हरी तुम कहा हो हा हरी तुम कहा हो भगवान देखते हैं इसका तो समय हो गया है ये तो समस्त विषय से मुक्त हो करके ये तो मुझे भजन के लिए प्राण मन समर्पण करके ये तो भजन के लिए आया है नारा ऋषि को भेज दिया जाओ तुम जाके कृपा करो इसका गुरुकरण बिना तो हमको प्राप्त करना संभव नहीं है नारा धषि आए हैं अरे बच्चा तुम कहाँ जा रहे हो इतने अल्प उम्र में तुम कहाँ जा रहे हो नाम हरि भजन के लिए जा रहे हैं हमको भगवत भजन करना है भगवत प्राप्ति करनी है अरे पागल कितने मुनि ऋषि जुग जुगान्तर तपस्या करके कुछ नहीं कर पाते हैं तुम इतने बाल अवस्था इस अवस्था में तुम कैसे तपस्या करोगे साधन करोगे ऐसा थोड़ी होता है जाओ, जाओ जाओ जाओ जाओ घर में जाओ जाके खेलो फिर जब उम्र हो जाएगा फिर आना तपस्या करने के लिए जंगल में कितना शेर भालू है तुमको खा जाएगा गुरु परीक्षा कर रहे हैं उसके निष्ठा कितनी है ध्रुव महाराज कहते हैं महाराज मा आपसे क्षमा चाहता हूँ आप अगर भगवत प्राप्ति करने का कोई उपाय जानते हैं तो हमको बता दीजिए लेकिन किसी भी अवस्था में हम पीछे लौट करके नहीं जाएंगे हम हम भगवत प्राप्ति करके ही लौटेंगे आपकी ये सब वाणी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है अगर आप जानते हैं उपाय जानते हैं तो हमको उपाय बता दीजिए किस उपाय अवलंबन करने से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं तब नारद जी देखते हैं ये सच्चा चेला होने का ये सच्चा सामर्थ्य है तब जाकर के मंत्र प्रदान किए है। ऐसे हैं ना गुरु परीक्षा शिष्य परीक्षा है ना तो ये थोड़ी सी कुंठावश ऐसी बात की है कि भक्त लोग आए आते रहते हैं और हरी नाम की याचना करते हैं यहाँ से वंचित होकर के चले जाते हैं और फिर दूसरी अन्य अन्य जगहों से जो है नाम या शरणागति ले लेते हैं तो उनके मन में संतुष्टि तब भी नहीं होती और वो उनको गुरु धारण करके और मन में उनको कुंठा रहती है कई उदाहरण ऐसे हैं हम भी गुरुकरण के पहले जब हमारे मन में ऐसी तीव्र वैकुल्लता आ गई जो हमको संसार छोड़ना है हम उस नौकरी करते थे बंगाल में सरकारी नौकरी करते थे आ, सारा भारत हमने लगभग भ्रमण किए हैं हैं कहाँ हिमालय है, गुरु अनुसंधान में आ, कितने रोए कितने वो हम ही जानते हैं है ना बड़े बड़े संत महात्मा उनके चरण सान्निध्य में गए उसमें भारत में जो बड़े बड़े संत थे उनके चरण सान्निध्य में गए ऐसे है ना फिर जा कर के हमको निर्देश मिल गया तो फिर जा कर के हम आए हैं हमारे गुरु जी जो हैं उसमें राधा कुंड रहते थे गोवर्धन में उनके सान्निध्य में आए भगवत कृपा से तो ऐसा नहीं होता चंचल होके जहाँ तहाँ कान फूक लिया उसमें मंगल थोड़ी होता है बस प्रार्थना यही है कि कोई आए नाम अगर हरिनाम की याचना करे तो आप कृपा करके उन्हें हरिनाम <laughs> फिर चाहे आपके आदेश निर्देश अनुसार आदेश निर्देश अनुसार चाहे दीक्षा कहीं से भी ले लें, लेकिन हरिनाम जरूर आप जो कृपा करके दें। <laughs> शारीरिक रूप से प्रकट होना तो जरूरी नहीं है ना क्योंकि जो गुरु, शक्ति, गुरु गुरु शक्ति जैसे आपने अभी एक ना देखे ना शारीरिक शरीर रूप में साक्षात रूप में गुरुदेव उसको मंत्र प्रदान करते हैं ऐसा नहीं विधि विधान है उसका हमारे वैदिक शास्त्रों अनुसार दीक्षा गुरुकरण जो है ये अनुष्ठानिक होता है तिथि नक्षत्र देख करके फिर पवित्रत् के साथ पूजा पाठ करके अच्छा अनुष्ठानिक क्रिया होती है तो बाबा भी आपने जैसे से हो गए। तो फिर ऐसे में साधक की क्या गति होगी बार बार तो कह रहे हैं ना गुरु तो भगवान है भगवान उसके लिए सोचेंगे तो भगवत तो स्वर्णगत होकर के भगवत चरण में प्रार्थना करते रहो तो भगवान उसको निर्देश करेंगे जो देखो वहां जाओ ऐसे जाओ स्वप्न में हो कहीं भी हो कैसे भी हो उसको दिशा निर्देश कर देते हैं उसको गुरु निर्देश कर देते हैं ऐसे नहीं ऐसे। गुरु तो भगवान है ना तुम कहाँ से गुरु को प्रकट करोगे गुरु सान्निधि प्राप्त करोगे गुरु स्वयं आ जाएंगे तुम्हारे अंदर अगर तीव्र निष्ठा है तो गुरु स्वयं कृपा करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम संदेह मत करो चिंता मत करो मा, जी पहले मैंने जो गुरुकर्म की इच्छा हुआ फिर मायावादी में चला गया फिर बाद में जब प्रॉब्लम हो गया फिर इसी भक्ति मार्ग में मैं आया तो पहले मैं इतना साल तो भटकना क्यों पड़ा तो भक्ति के जो शुद्ध भक्ति नहीं है ना वह मायावती में इधर उधर में भटकना पड़ा फिर बाद में जाकर शुद्ध भक्ति में आया ये भगवत इच्छा ईश्वर कृष्ण आर वृत्तो जारी जैसे नाचा से तयसे करे नित्य ईश्वर सर्वभूत सर्वभूतानि सर्वतनी जंत्री भगवान सबके हृदय में बैठ करके जन्तु पुतला जैसे नचा रहे हैं कुछ समर्थ जीव में है नहीं तो क्या करें बोलते तमी वो शरणंग सर्व भारत तत्प्र सदा पर थान प्राप से शाश्वतम तुम उनके चरण में शरणागत हो जाओ जो भी कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं जो हो रही है प्रभु की इच्छा जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके दृष्टा बन के देखते रहो प्रभु के चरण में प्रार्थना करते रहो प्रभु ही सब करेंगे तुम अवश्य मंगल करेंगे कौन थे हो प्रतिजानी ही नक्ता पूर्णश्रुति तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट होता नहीं है हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं ये जब बात करते हैं जैसे स्वतंत्र इच्छा बुद्धि से थोड़ी होती है शरणागत तो हो जाओ तो प्रभु ठीक सब व्यवस्था कर देंगे गुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तुमको कृपा करने के लिए इतना विश्वास है नहीं तो क्या भजन करोगे है? गुरु सदगुरु तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे एक जन समाचरण लाहिगरी नाम के एक थे उस समय ब्रिटिश पीरियड में आज से लगभग 100 साल पहले समाचारों लाही फूड डिपार्टमेंट में काम करती थी बिहार में दानापुर वहाँ से अचानक ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया गए हैं आलमराना रानी रानीखेत रानीखेत खेत रानी हिमालय के पादोदेश वहाँ पर उनका ट्रांसफर हो गया फूड डिपार्टमेंट चलते चलते चलते चलते चलो इतना सुंदर हिमालय का दृश्य देख करके उनका मन बहुत मोह लिया चलो थोड़ा सा आगे चलो चलते चलते गए हैं पर्वत के और आगे भीतर प्रवेश कर गए तो एक जन संत पुकार रहे समाचरण समाचरण समाचरण ली पीछे मुड़के दिखते हैं एक संत हैं अरे यहाँ अंजान प्रदेश में हम बिहार से आए हैं यहाँ हमको कौन पहचानता है आप कौन है कुछ शब्द नहीं उनको बोलाया आओ हमारे साथ ले गया मंत्र जैसे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं जा करके एक गुफा दिखाया देखो ये क्या है बोलते हैं गुफा है दंडों का मंडुल रखा है एक धुनी है ये पहचानते हो नहीं तो उनको मरुदंड स्पर्श किया करने से उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई देखते हैं वो वहां साधन करके गए हैं पूर्व जन्म में उन्हीं का ही तो आसन है वह श्यामा चरण लेरी का पूर्व जन्म का स्मृति जब आ गई तो आप जाकर रोना शुरू कर दिया स्मृति आ गई हाय रे हम शक्सठ चक्र में कैसे फंस गया तब पूर्व स्ति आ गई ना पूर्व संस्कार उसको फिर जाकर के उसके भीतर वेकुलता ला दिया और वही है उनके गुरुदेव बोलते हम तुम्हारे लिए हम यहाँ आए हैं हमारे इच्छा से ही तुम ट्रांसफर हो कि यहाँ आए हो हम तुमको दीक्षा देंगे तुम्हारा जो जो भी पूर्व पूर्वकृत कर्म जो है वो जो तुमको पूरा करनी है तो जाकर उनको दीक्षा प्रदान किए अल्पों दिन में वो बहुत उच्च स्थिति में पहुँच गए तो ऐसा गुरु निर्दिष्ट है गुरु ढूंढ के तुम कहाँ से निकलोगे सदगुरु ए, खुद ऐसे मत करो ऐसे चेष्टा मत करो भगवान के चरण में समर्पित होकर रोते रहो सदगुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे है ना? जय जय श्री राम